अमृतवाणी ईश्वर मन में विराजमान है विचार दो प्रकार का है अनुलोम और विलोम पहले के द्वारा मनुष्य जीव जगत से नित्य ब्रह्म में जाता है और दूसरे के द्वारा देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में लेलायित है आठ समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद भी साधक ह के सहारे दैत भूमि में उतर आता है वह इतना ही अहम रक्त छोड़ता है जिसके द्वारा वह सगुण ईश्वर की लीला का आस्वादन कर सके सा रे ग म प ध नी नी पर अधिक देर ठहरना कठिन है इसीलिए साकार ईश्वर में भक्ति आवश्यक है आठ समाधि से साधारण भावभूमि उतर आने पर साधक के भीतर अहम की एक पतली रेखा मात्र रह जाती है उसके द्वारा वह दिव्य दर्शनादि का आस्वादन कर सकता है इसके द्वारा वह देखता है कि एकमात्र ब्रह्म ही जीव जगत के रूप में अभिव्यक्त हुआ है जड़ या निर्विकल्प समाधि में निराकार निर्गुण ब्रह्म का और चेतन या सविकल्प समाधि में साकार सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद विज्ञानी को ईश्वर की इस महिमा का अनुभव होता है जब तक तुम में स्वयं के व्यक्तित्व का बोध है अहम बोध है तब तक तुम ईश्वर का भी व्यक्ति के सिवा अन्य किसी रूप में विचार चिंतन नहीं कर सकते निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हारे निकट सगुण साकार ईश्वर के ही रूप में प्रकट होता है ये विभिन्न ईश्वरीय रूप सत्य है वे तुम्हारी देह मन या वाय जगत से कहीं अनंत गुना अधिक सत्य है आठ सौ और विलोम नेत नेत करते हुए समाधि में पहुंचकर तुम्हारा अहम ब्रह्म में विलीन हो जाता है फिर जब तुम समाधि से उतरकर नीचे आते हो तब तुम्हें दिखाई देता है कि ब्रह्म ही तुम्हारे अहम के रूप में तथा सारे जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है आठ जिसका नित्य स्वरूप है उसी की लीला भी है फिर जो नित्य अवस्था में है वही लीला में भी है साधक लीला में से होते हुए नित्य में पहुंचता है फिर नित्य में से उतरकर लीला में आता है तब उसे लीला मिथ्या नहीं प्रतीत होती नित्य की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होती है आठ जिस प्रकार एक ही फल से छिलका गुदा और बीज आते हैं उसी प्रकार जीव जगत जड़ और चेतन सभी पदार्थ एक ही स्वर से आते हैं 868 सौ अड़सठ श्री रामकृष्ण कहा करते थे मैं सभी को स्वीकार करता हूँ तुरय और जाग्रत, स्वप्न सुसुप्ति सभी अवस्थाओं को मैं ग्रहण करता हूँ फिर ब्रह्म और माया जीव जगत सब कुछ ग्रहण करता हूँ सबका ग्रहण न करने से वजन में कुछ कमी रह जाती है इसीलिए मैं नित्य और लीला दोनों को लेता हूँ आठ यदि ईश्वर स्वयं ही सब कुछ बने हैं तो फिर जगत में इतनी सारी विविधता अहम का इतना तारतम्य क्यों है इस प्रश्न का हल करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था यह उनका खेल है उनकी लीला है एक राजा के चार बेटे हैं है तो वे राजा के बेटे पर खेल में कोई मंत्री बना है तो कोई कोतवाल तो कोई और कुछ बना है राजा का बेटा होकर भी वह कोतवाल कोतवाल खेल रहा है